वहा कन्मुल फल ही भगवान को निवेदित किए गए लेकिन यहाँ भगवान ने फल खाए ये इतनी बात कहीं प्रसिद्ध नहीं हुई अनेक ऋषियों के यहां भगवान ने फलाहार किया कन्दमूल फल खाए और वे सब महात्मा प्रेम पूर्वक ही भगवान को पवा रहे हैं लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आया उनके नाम की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई और सबरी के बेर किसी अनपढ़ गांव के व्यक्ति पूछो तो सबरी के बेर सब जानते हैं कौन ऐसा भारतीय है जिसको यह पता ना हो कि रामजी ने सबरी के बेर खाए थे मामा जी तो एक पद गाते थे कि बिलनी काई थारी काकी लागे जाकी जूठन खाई रे बिलनी काकी लगती थी जो तुमने उसकी जूठन खाई राम सबरी फल साखी विनय जी में तो गोस्वामी जी ने कहा गुरुग्रह महाराज भगवान श्री राम वनवास के बाद जब अयोध्या आए तो तीनों माताओं ने प्रेम पूर्वक परोस की जिमाया तृप्त होकर लाल जी ने पाया माताएं कह रही थी लाल जी चौदह वर्ष तक तो कड़वे कसैले तिक्त जंगल के फल आपने खाए होंगे आज रुचि पूर्वक भोजन कर लो कहो रसोई ठीक से तो बनी आपने प्रेम पूर्वक तो पाया बोले हाँ माताओ आप तो वात्सल्य मूर्ति हैं आप में बहुत प्रेम है पर माताजी बुरा मत मानना कौशल्यामित्रा जी तीनों तीनों माताओं से कह रहे हैं बुरा मत मानना सवरी माई के फलों में जो स्वाद आया वो स्वाद राज महल के व्यंजनों में नहीं है ये भक्त प्रियता है कामधेनु के दूध दही घृत से महासती वशिष्ठ पत्नी ऊर्जा अरुंधति ने रसोई तैयार की और कितना वात्सल्य होगा श्री राघव के प्रति मां अरुंधति में रुचि पूर्वक परोसकर चारों लाल जी को जिमाया है और कहा कहो वत्सराम रसोई तो ठीक से बनी हां मां आपके वात्सल्य का वर्णन नहीं किया जा सकता बहुत सुख मिला बड़ा स्वाद आया पर अरे तूने पर क्यों लगा दिया एक महात्मा कहते पर लगा के बात उड़ाना चाहते हो पर बने पंखा होता है पर लग गया तो बात उड़ जाएगी पर क्यों लगा दिया कहते गुरु माता अन्यथा मत लेना भोली भाली भक्ता सबरी के फलों की मिठास का स्वाद यहां भी मुझे नहीं मिला गुरु सदन सासुरे जी कहती सासुरे ससुराल में इसके बाद जनक जी आए बोले बहुत दिन हो गए जैसे अयोध्या वासी व्याकुल ऐसे मिथिलासी भी तो व्याकुल मिथिला के लोग तो ठाकुर जी को कहते हैं रे पहुना अब मिथले में रूना रे पहुना अब मिथिले में रहू अब यहीं रहो यहां से जाने की जरूरत नहीं बड़ा प्रेम है मिथिला वासियों में लेकिन वहां जैसे ही गए तो वहां भी सुनेना माता ने कितने प्रेम से सारी सरहज ने कितने प्रेम से परोस के जिमाया गारी गागा के सुनाया और मामा जी तो गारी नहीं गारा विवाह के प्रकरण में सरकार से पूछते थे चरित्र में जय हो पहुना जी गारी सुनोगे कि गारा तो ठाकुर जी कहते गारी सुनते सुनते बहुत दिन हो गया गारा पहली बार नाम सुन रहे बोले तो अब गारा सुनो तो यह गारी नहीं यह गारा एक गारा भी मामा जी ने लिखा है तो गारी सुना सुना करके जीवा रहे हैं गारी गान सुन अति अनुरागे खूब प्रेम से सरकार ने पाया है लेकिन वहां भी जब सारी सरहज और सास जी ने पूछा है कहो सरकार रुचि से तो पाया राम जी के फिर नेत्र भराए कह रे आपके नेत्र क्यों भराए कहा सासू जी बुरा मत मानना हमारी जो भीलनी सबरी भक्त है सबरी के फलों की मिठास का स्वाद आज भी भूला नहीं पाया साधु जी ध्रुव गज पुनि प्रहलाद साधु जी ध्रुवज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साधी राज सबरी फल साधी जी राजसूय जदू नाथ साधो जी राजू जदूनाथ चरण धोए झूठ उठाई चरण धोए झूठ उठाई एक ये उदाहरण बता रहे हैं राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई सभी लोग जानते हैं शिषपाल बद हुआ भगवान ने सबको सेवा सौंप दी थी भीम से इनको परोसने का काम सौंपा था साधु संता में आप परोस के जिमाओ जिसकी कम खुराक हो उसको परोसने के लिए कभी खड़ा नहीं चाहिए भूखे मार देगा अब उसका अपना दो रोटी में पेट भरता है तो किसी को बारह रोटी कैसे परोसेगा मांगने पर भी नहीं देगा डर जाएगा हमारे यहां खाक चौक में भंडारा हुआ तो हमारे महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी तो हाथरस से बुरा मंगाते थे वो जब कभी दही बूरे की रसोई होती तो हाथरस का बुरा बहुत प्रसिद्ध है बिना केमिकल का बुरा वहां देसी बुरा तैयार होता है वहां से बुरा मंगाते उस बुरे की विशेषता ये कि चाहे जितना खा जाओ वो तो जी नहीं मिचलाएगा और ये जो केमिकल वाला बुरा है उसको खाने के बाद जी मिचला जाएगा खूब दही 500 संतों का निमंत्रण था खूब चकाचक अधोटा दूध को जमा कर खूब गाढ़ा दही मलाईदार और बुरा दही बूढ़े की दही बुरा तो मालपुआ और साग ये रसोई थी तो जिसका जो भगत था ना उसके भी भाव जगा मैं पंगत में बुरा परोसूं, तो परात उसने हाथ में लेकर इतना इतना, इतना बुरा देने लग गया और महाराज जी बहुत बिगड़े उसके ऊपर इस बदमाश को किसने खड़ा किया बुरा परोसने के लिए भगाओ इसको।, इसको सुगर की बीमारी है इसको ऐसे व्यक्ति को बुरा परोसने के लिए करो बोले महाराज दो ढाई शेर बुरा तो कोई नहीं खा सकता महाराज बोले चलो हम परोसते हैं हम तो खा सकते बुरा को महाराज सौ वर्ष से ऊपर आयु थी और पराठ हाथ में लेके जब बुरा परोसने लगे लोग देखें तो घबरा जाए ऐसे हाथ करते पराठ में पर ढेर लग जाता पहाड़ जैसा पत्तल पर अब महाराज और बढ़िया हाथ रस का बुरा छोड़ना बिल्कुल मत दही में घोर घोल के पियो एक एक व्यक्ति पांच पांच छह छह सिर दही पी गया दो दो ढाई ढाई सिर बुरा खा गया मिला मिला करके तो कम खाने वाले को अथवा जिसको जो चीज बंद हो घी बंद हो तेल बंद हो चीनी बंद हो ऐसे आदमी को घी बंद हो वो उसको घी परोसने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो डर के मारे घी परोसे देगा तो बहुत कम देगा खूब घी पी सके उसको घी पिलाने के लिए खड़ा करना चाहिए तो भीमसेन की खुराक बहुत अच्छी है इसलिए इनको परोसने का विभाग सौंपा गया रसोई बनाने का विभाग उसे देना चाहिए जिसको सुंदर बनाने में और पाते हुए लोगों को देख करके देखने में बहुत सुख मिलता हो उसको रसोई का विभाग देना चाहिए अक्षय पात्र से हजारों साधु ब्राह्मणों को जिमाने के बाद वह स्वयंपाती ऐसी द्रौपदी है इसलिए द्रौपदी को भगवान ने रसोई का विभाग दिया यज्ञ में किस ब्राह्मण को किस पद पर चयन किया जाना चाहिए यह विभाग सहदेव जी को दिया समागत प्रजा के जो लोग हैं उनके व्यवस्था का भार नकुली को दिया गया राजाओं के आदर और व्यवस्था का भार सहदेव जी अर्जुन को दिया गया और धर्मराज युद्ध है ही है भगवान बोले हमको कौन सा विभाग देंगे आप लोग सब चुप हो गए ले प्रभु आपकी तो अग्र पूजा भाई है आपको हम कोई विभाग नहीं देंगे भगवान बोले हम अपना आसन बासन उठा के द्वारिका जा रहे हैं महाराज आपकी अग्र पूजा भाई आप क्यों जा रहे हैं भक्तमाल में श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कहते हैं हम मुफ्त में नहीं यहां खाएंगे श्री धनाजी के चरित्र में भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है जाको को खाए ताकी तह बजाए करे जाको को खाए ताकी तहल बजाए जाको को ताकि तहल बजायो करे जाको खाए ताकि तहल किसी का कुछ खाओ तो उसकी सेवा जरूर करो क्योंकि यज्ञाचर की श्रेष्ठा कत्म देवी तरोजना भगवान का हम तहल नहीं करेंगे तो हमारे भगत लोग भी कहेंगे खाना खूब चाहिए पर सेवा नहीं करनी चाहिए हमारे नाभाजी के जो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं, उनके गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने तो ऐसे लोगों को फटकार लगाई है वो कहते हैं चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हु पर आस गाड़ आई ऊन बांधी चरे कपास अग्र स्वामी जी कहते हैं चाकरी चोर भगवान की सेवा नहीं कर सकते संत की सेवा नहीं कर सकते हम सब भगवान का दिया खाते हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए कि नहीं घर में रहें तो घर भगवान का है घर की सेवा करनी चाहिए घर में भी मुफ्त नहीं खाना चाहिए आश्रम में तो आश्रम में सेवा करके ही खाना चाहिए भले हजार सेवक लगे हों पर बिना सेवा के नहीं खाना चाहिए हमने पुराने संतों में यह आदर्श देखा है जिन संत के भी हम चर्चा कर रहे थे खाद वाले महाराज जी दूध ही लेते थे और फलाहार लेते थे एक बार ज्वर हो गया गाय की सेवा अपने हाथ से नहीं कर सके रात्रि में उन्होंने दूध नहीं लिया मैंने बहुत आग्रह किया महाराज जी दूध ले लो। लोले आज मैं गाय की सेवा नहीं कर सका इसलिए गाय का दूध पीने का अधिकारी नहीं कैसा आदर्श संतों के जीवन में होता है आज स्थिति है घर में भई खटपट चल बाबा के पर बाबा ने बताया काम हम तो ते राम तेराम एक महंत जी थे कोई भगत आ गया घर से झगड़ा करके बाबा जी बनने की इच्छा से रह गया अब वहां तो संतों में तो पहले हमारे यहां पुराने संतों की कहावत राम रगड़ा सबसे तगड़ा राम जी का रगड़ा सबसे तगड़ा होता है उस रगड़े को झेल जाए तो साधु बन जाएगा नहीं तो नहीं बनेगा सब कुछ सेवा करने के बाद भी चिटिया की मार सहन करनी पड़ती है डांट फटकार सुननी पड़ती है पर वो जिसने सहन कर लिया उसका जीवन बहुत दिव्य हो जाएगा अब तो न वैसे कठोर परीक्षा लेने वाले रहे और न ऐसे श्रद्धावान साधक रहे अब तो स्थिति दूसरी तो राम रगड़ा सबसे तगड़ा बेचारा घबरा तो सोचता था मुफत में रोटी मिलेगी तो वहां तो लोग काम में लगा देते तो उसने कहा कि यहाँ सब काम करते हैं बोले तो भाई यहाँ जो रहता है उसको काम करना पड़ता है तो तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपने मन से कोई काम ले लो कौन सा काम लेोगे? बोले तो यहाँ एक महानुभाव ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं गद्दी पर महंती जी बैठे हैं वो काम करते नहीं दिखाई पड़ते बस आज्ञा देते हैं तुम पूजा में चले जाओ तुम गो संभाल लो तुम अतिथि का सत्कार करो खुद बैठे रहते हैं कहते ऐसा करो हमको अब चेला मत बनाओ हमको गुरु ही बना लो गद्दी पर बिठा दो हमको काम न करना पड़े और चेला बनाओ और काम कराओ तो हमको चेला नहीं बनना हमारा तो घर ही अच्छा कम से कम घरवाली रोटी बना के तो देती कहा जाओ यहाँ से चले जाओ आखिरी चोर सेवा में चोरी है काम चोरी है और हाजिर कबल भोजन के लिए हर समय तैयार है इतने ऊपर आस इतने पर भी आशा लगा के बैठे हैं कि हमको स्वर्ग कहां जाना हम तो सीधे सत्तावरण भेद कर सीधे त्रिपाद विभूति विरजा के उस पार नित्य परम व्योम वैकुंठ में ही हम गमन करेंगे दिव्य साकेत गो लोग जाएंगे अग्रस्वामी जी कहते हैं नाभाजी के गुरुदेव बोले तो ये तो वही बात हुई गाड़र आनी उनको बांधी चरे कपास गरीब आदमी उस गरीब आदमी ने गरीबी से तंग आकर एक व्यक्ति से पूछा एक व्यक्ति से यही बात पूछी बोले महाराज हम कैसे करें हमारा तो गुजारा चलना मुश्किल हो रहा बोले देखो तुम्हारे पास छोटा सा खेत है यहां खेत है कपास बोया है बोले यहां बोया है ऐसा करो एक भेड़ खरीद लाओ गाड़र, शायद यहां घेटा कहते क्या कहते वो खरीद लाओ तो भेड़ खरीद लाओ तो भेड़ है, उसको पाल लेना खेत में कपास पैदा हो ही जाएगा भेड़ के बाल बड़े हो जाएंगे तो उनको काट करके और कपास के साथ मिलाकर के कंबल आदि कुछ बना लेना चद्दर, कंबल वगैरह कुछ बना लेना एक छोटा मोटा ग्रह उद्योग भी हो जाएगा और फिर एक भेड़ से कई भेड़े हो जाएंगी फिर धीरे धीरे व्यवसाय तुम्हारा बढ़ जाएगा हाँ ये बात तो ठीक है वो बेचारा जैसे तैसे घर की कुछ संपत्ति बेच के एक भेड़ खरीद के लाया और भेड़ लेके आया अब घर में जैसी भेड़ को रखा गाडर आनी ऊन को ऊन के लिए गाडर लाई गई थी बांधी चरे कपास उसने सब कपास खा लिया छोटी छोटी कपास की पौध थी पूरे खेत को गाडर चर गई और गाड़र जिस पास को चल जाती है फिर उसमें अंकुरण होता नहीं है ऐसे ही गाड़र आनी उनको यह शरीर रूपी गाडर भगवान से हम मांग कर लाए थे भजन के लिए लेकिन बांधी चरे पास। सुकृत को तो इसने चर लिया किंतु भगवान और भक्तों की सेवा नहीं की भगवान बोले हमको सेवा नहीं मिलेगी तो हम भी चले जाएंगे द्वारिका युधिष्ठिर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा प्रभो आपको सेवा बताने का साहस किसी में नहीं है आपकी इच्छा जैसे आपने सबको सेवा बांटी है आप अपनी इच्छा से सेवा ले लीजिए सब सोच रहे थे सभी महत्वपूर्ण विभाग को तो भगवान ने बांटे हैं अब भगवान कौन सी सेवा लेंगे भगवान ने कहा आप लोगों को कोई इतराज न हो तो हम अपनी अपनी बात बतावे बोले बताइए हमने अपनी सेवा किसी को बांटी नहीं अपने पास बचा के रख ली केवल आप लोगों की स्वीकृति चाहते हैं आप क्या सेवा करेंगे बोले हम यही सेवा करेंगे इस यज्ञ में जो संत महापुरुष पधारेंगे उनके चरण धोने की सेवा और प्रसाद पाने के बाद उनकी जूठी पत्तल उठाने की सेवा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की है ये है भगवान की भक्त प्रियता जहाँ संतों की जूठी पतल उठा रहे हैं चरण धो रहे हैं वहां वे वहां वे भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं इसलिए उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन्हें करो संतों का उत्कर्ष सुनकर आश्चर्य नहीं करना साधो जे राज जदू नाथ साधो जे राज जदू नाथ चरण धोए जूंठ उठाई चरण धोए जूंठ उठाई साधो जी पांडव विपति निवार साधो जी पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई षया पा इष्ट का चरण पक्षालन किया जाता है इष्ट का जूठन उठाया जाता है और इष्ट की चरण रज ली जाती है भगवान चरण पक्षालन ही नहीं करते चरणामृत पान भी कहते हैं उपहत्या वनिद्या पाद पादा राज भगवान लोक पावन इसी पोरबंदर के निवासी सुदामा जी का चरणामृत भगवान ने लिया मस्तक प्रधारण किया जूठन उठाते हैं और निरपेक्षमिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम नित्यं पूये अनुब्रजाम चरण रज भी भगवान अपने मस्तक प्रधारण करते हैं यह है भगवान की भक्त प्रियता पांडवों की विपत्ति को छुड़ाया और दियो विष भिश विषया पाई चंद्रहास की चिट्ठी में लिख दिया था दृष्ट बुद्धि ने विस्म स्मयी त्वया मदन शत्रवे अपने पुत्र को चिट्ठी लिखी मदन इसको विश दे देना बिना सोचे बिचारे शालिग्राम जी की सेवा करके चंद्रहास के बगीचे में सो रहे थे पगड़ी उतर गई चिट्ठी दिखाई पड़ी कन्या ने सुंदर राजकुमार को सोते देखा मुग्धो हो गई पत्रिका बाची खींच पड़ी अपने पिता पर इतने बुद्धिमान विद्वान होकर पिताजी ने इतनी बड़ी गलती की उन्होंने तो लिखा होगा विषयास्मयी प्रदातव्यम इसको विषया दे दो ये गलत लिख गए उसको सुधार करना चाहिए काजल से उसने काजल का छुड़ाया और छुड़ा करके विस्मसमयी को विषयासमयी कर दिया मां को या बना दिया और एक डंडा और लगा दिया तो विष्मयी का विषयासमयी प्रदातव्यम ये किसने किया तो नाभाजी कहते हैं उस उस कन्या की बुद्धि में बैठकर श्री कृष्ण ने ही पांडव विपत्ति निवार दियो विष विषया पाई दियो विष विषया पाई कल कुछ श्री भाई जी कह रहे थे कि कलिकाल के भक्तों के, के चरित्र होना चाहिए पौराणिक भक्तों के तो होना ही चाहिए कलिकाल के भक्तों के होना चाहिए नहीं तो लोग कहेंगे कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो ऐसे भक्त हो सकते थे पर कलयुग में ऐसे भक्त कहां हो सकते हैं पर सभी पौराणिक भक्तों का नाम लेने के बाद नाभाजी कह रहे हैं बोले आप लोग ये मत समझना कि सत्युग त्रेता द्वापर में ही भक्त हुए कलिकाल के भक्तों को देखा जाए तो वे सत्युक्त त्रेता द्वापर के भक्तों से भी श्रेष्ठ कलिकाल के भक्त हुए इसकी स्वतंत्र चर्चा भगवत भगवान चाहेंगे तो कभी करेंगे जिसमें ब्रज गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है पर ब्रज गोपियों का प्रेम और कलिकाल की गोपी मीरा का प्रेम वे द्वापर युग में थी उनका जन्म ब्रजभूम में हुआ था उन्हें बिना किसी साधन के श्री कृष्ण प्राप्त थे उनके पति पुत्र सब श्री कृष्ण के भक्त थे और मीरा ने इतनी यातना सहन करके गिरधर से प्रेम किया इसलिए द्वापर की गोपियों से मीरा बहुत आगे चली गई कलयुग की मीरा द्वापर की गोपियों से आगे चली गई ज कुल शृंखला तजमीरा गिर धर भजी लोक लाज कुल शृंखला तजमीरा गिर धर सदृश गोपिता प्रेम प्रगट कल यूगही दिखाय सदृश गोपिता प्रेम प्रगट कल युगही दिखाओ निर अंकुश अति निडर रसिक जस रस नो निर अंकुश अति निडर ररिक जस रस नो दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम किया दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम यो मारने में मारने के षडयंत्र में कसर छोड़ी लेकिन बाल को भयो गरल अमृत यो पियो बाल को भय गरल पी भक्ति निशान बजाए के काहू ते ना लजी भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही लजी ज कुल शंखला पजमीरा हां लोक लाज कुल शंखला पजमीरा गे, गे।, हाँ गे कलिकाल के भक्त पौराणिक भक्तों से बहुत आगे निकल गए इसलिए कृता दिशु प्रजा राजभव एकादश में कृता दिशु प्रजा राजभव कलऊ भविष्य नारायण पाराण कलियुग के भक्तों के चरित्रों के बारे में श्री नाभाजी कह रहे हैं कलि विशेष पर प्रगट आस्तिक हुए कैचित धरो कलि विशेष पर चौ आस्तिक हुए कैचित धरो उत्कर्ष सुनत संतन को चरज को करो उत्तर से सुनत संतन को को दिनी संतों का उत्तर सुनकर आश्चर्य मत करो यही है अधिकार चाहे जैसे चरित्र आवे हम यह विश्वास करें यह संभव नहीं इससे भी अधिक संभव है क्योंकि भक्त भगवान के प्राण सर्वस्व हैं भक्त भगवान के जीवन सर्वस्व हैं प्रत्येक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है अधिकारी संबंधा विषयस्य प्रयोजनम इसका अधिकारी कौन है इसका संबंध क्या है इसका विषय क्या है इसका प्रयोजन क्या है भक्तमाल का अनुबंध चतुष्टय अति संक्षिप्त में कहा जाए तो अधिकारी कौन है बोले भ्रमर स्वभाव के रसिक जन ही अधिकारी है भौवरे जैसा स्वभाव जिन्होंने बना लिया है बेही भक्त चरित्र श्रवण के अधिकारी हैं। भौरा किसी सरोवर में कमल खिलता है तो सुनते हैं एक योजन दूर से गुनगुनाता हुआ आता है इसी को वैष्णव जी महाराज ने भक्तमाल के में कहा है भक्तमाल की गंध को ले तो भक्त अली धाय क्योंकि अधिकारी अली है ना भ्रमर भक्तमाल की गंध को ले तो भक्त अली धाय भेख विमुख ढींग ही बसी रहे की च सरोवर में कमल खिलता है चार कोस से बारह किलोमीटर से बहुरा स्तुति करता हुआ आता है और कमल की कर्णिका के मध्य बैठ करके मकरंद पान करके सब कुछ भूल जाता है और उसी सरोवर में रहने वाला मेढक कमल की नाल के सहारे था हुआ मेढक ट्र ट्र करके कीड़े बीन बीन के खाता है उसको पता ही नहीं कहा कमल किला है मेढक जैसी प्रकृति के लोग कीड़े खाने वाले दोष ग्रहण करने वाले वे भक्तमाल श्रवण के अधिकारी नहीं है भक्तमाल श्रवण के अधिकारी हैं सारंग सारबुक वे जो सारा हैं भ्रमर के समान वे अधिकारी हैं भ्रमर को षटपद कहा जाता है। श्रमर के छह पैर हैं ये छह पैर मनुष्य में होने चाहिए तब तो भौरा होगा ना रूपक पूरा सिद्ध करना पड़ेगा तो रूपक क्या है बोले देखो सट सादृश जो नर हो भक्तमाल अधिकारी बाबा श्री बालक राम जी ने लिखा है कि भोरे के समान व्यक्ति ही भक्तमाल श्रवण का अधिकारी है छह चरण हैं भोरे के